बुद्ध मंदिर भी है आकार पर एकाग्रता करना आसान होता है लेकिन मन को निराकार पर केंद्रित करना कठिन होता है लोगों को भी पूजा करना नमस्कार करना माला जपना आसान लगता है लेकिन ध्यान करना कठिन लगता है इसलिए हमारे धर्म में भी अब ध्यान कम हो गया है और यह चिंता का विषय है पाश्चात्य संस्कृति का असर सभी धर्मों पर हुआ है पाश्चात्य ईसाई धर्म भी इससे अछूता नहीं है वे लोग भी कहते हैं कि उनका धर्म भी प्रभावित हुआ है उनका कहना है यह पाश्चात्य संस्कृति नहीं है यह आधुनिक संस्कृति है और इस आधुनिक संस्कृति में शरीर सुख को ही सुख माना गया है और इसीलिए आधुनिक लोगों के सारे विचार शरीर के आसपास ही रहते हैं वे अपने ही तरीके से इस आत्म सुख को समझेंगे पहले वे आत्मा है यह अपने प्रयोगों से जान लेंगे फिर आत्मा के सुख को जानेंगे अभी उन्होंने नए प्रयोग करके जान लिया है एक चेतना शक्ति प्रत्येक मनुष्य में होती है और उसका अपना वजन होता है और वह शरीर से निकल जाने पर शरीर बेजान हो जाता है सारा महत्व उस चेतना शक्ति का ही है उस चेतना शक्ति का वाहन ये शरीर है यहां तक तो उन्होंने खोज कर ली है आगे भी कर लेंगे वह सभी जानेंगे लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है और वे संतों की कही गई बातों को नहीं मानेंगे वे अपने प्रयोगों द्वारा आए निष्कर्षों और परिणामों के आधार पर ही सब कुछ मानेंगे उनकी इस ओर भी खोज जारी है एक न एक दिन इस सत्य को भी वे जान जाएंगे कि आत्मा होती है और उसका अस्तित्व भी होता है और यह भी जान जाएंगे कि पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव आज के वर्तमान जीवन पर पड़ता है और इस जन्म में पूर्व जन्म के प्रभाव में ही कर्म घटित होते हैं जय बाबा स्वामी अभी हम शांति पाठ करेंगे ग्रंथ पठन को यही विराम देंगे ओम देव शांति अंत शांति पृथ्वी शांति राप शांतिषधय शांति वनस्पत शांति, शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शाति शातिर शांति साधी ओ शाति शाति शाति सर्वाइटुशातिर्भवतूलवसमें